जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद क्या okay. है ओं जयति परा शूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस्कमलगल वाग्म अमृतम जगत्ति विश्वसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धाम नमा प्रेरणया हृदय तो हम प्रवर्तिहम बराको हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवां श्री रूपम सहगण रूप साग्र जातम सह गणरघुनाथन्विम तम सजीव साद्वैतम राधा कृष्ण सहित सहगण ललता श्री विशाखां गणलताी आजानुलंबित आजालंबितुजौ कनक संकीर्त संकर्तन पितर कमलाय विश्वभरौरौ युगधर्मौ वंदे जगत्वता वंदे कृष्णपरविंद युगम यस्ंगी दुशा बक्षोज प्रणी कृते विलसते स्निधोंगस्व काीर तलशोण मोपरित कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रका लहरी निर्व्याज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दीवीं सरस्वती व्या तथो जयमदीर वाछाकलतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभौ करुणाबराशे हे ूपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजी मे कुत मंद मते दया द्रा तुलसी यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्र सन्नी हरिशु तो वृंदावन की जय श्रीराधकृष्ण गुरुदेव शरणार परम मंगल श्री श्री राधा सुधान निधि जी की महिमा का गायन कर रहे हैं और पूर्व प्रसंग में ये दिखाए 245 में श्लोक में कि श्री श्याम सुंदर भी श्री किशोरी जी से भाव कांति की याचना करते हुए अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं दो सौ श्लोक में आगे कह रहे हैं कि महोत्सवे संगत्या मधुराकार उत्प्य प्रिय पाणीमे विने त्युक्त बही सख्ई शास्त्र निवेदना राधिके श्री के आप कब ऐसी मुझे अनुमति प्रदान करेंगी सौभाग्य प्रदान करेंगी कि मैं सखियों के वो वचन सुनूंगी जिसमें सखी आपसे क्रोध त्याग करने की प्रार्थना कर रही कभी निकुंज मंदिर में श्री श्याम कहा का आप अपने भक्षस्थल में जैसे देखती हैं श्याम देखते हैं अपने प्रतिबंध को आपके बक्षस्थल में इसी प्रकार कभी कभी श्याम ने जो कौस्तो मणि धारण कर रखी है उस कौस्तो मणि में आप भी अपने प्रतिबंध को देखती हैं और प्रतिबंध को देख करके आप में भ्रम मान उत्पन्न हो जाता है मान वह स्थिति है जो मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी मिलन न करने दे उसका नाम है मान ये मान दो प्रकार से हो सकता है कभी तो कभी तो। मान भी दो प्रकार का है कभी भ्रमान है और कभी सहजमान सहजमान का तो कोई उपाय नहीं वो तो उनका स्वभाव है सदा टेढ़ी टेढ़ी बोलेंगे टेढ़ी चलेंगी प्रेम में जहां प्यारे उनके प्रति सहज बामता प्रकट करना ये तो श्री स्वामी जी का उन्हें रसिक श्रोमणी स्वभाव है कि वो तो उनका है और शाम सुंदर सदा अनुकुल होकर के वे प्रतिकूल होकर के सर्वदा विराजमान होंगी नेति ही सर्वदा सर्वदा कहेंगे परंतु तो कभी कभी भ्रम मान भी हो जाता है ब्रह्मान का तात्पर्य है कि मान का कारण नहीं है फिर भी मान धारण कर लेती हैं जैसे मिलन के समय श्याम सुंदर के बक्ष के ऊपर जो कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर ने धारण कर रखी है सुंदताये गौर हरि जो कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर ने धारण कर रखी है उस कौस्तुभ मणि में अपने प्रतिम्ब का भी दर्शन करती है और जब अपने प्रतिम्ब का दर्शन करती हैं तो अपने प्रतिम्ब का दर्शन करके श्याम सुंदर के क्रोध करती है कि अरे शाम अरे ढीठ तूने अपने हृदय में ये किसको बैठा रखा है लो. में अपना ही प्रतिबिंब देख रही है और अपना प्रतिबिंब को देख करके ही मान धारण करती हुई कह रही है कि खबरदार मुझे छूने की जरूरत नहीं है दूर हटो दूर हटो तुमने अपने हृदय में कोई दूसरी नाय बैठा रखी है ये कौन सुंदरी तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है और श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अरे सुनो तो सही सुनो तो सही नहीं सुनना है मुझे और ऐसा कहकर के श्याम सुंदर उनको छोड़ कर के उन श्याम सुंदर के श्री हस्त उन श्री हस्त को अपने हाथ से निषेध करके हाथ से विनय अपने हाथ को दूर रखो मुझे छू मत ऐसा कहकर के क्रोधित होकर के जब आप उठ कर के दूसरी निकुंज में जाकर के बैठ जाओगी उस समय सखी भी आपके पीछे पीछे दौड़ेंगी और सखी जब पीछे पीछे दौड़ेंगी और सखी कहेंगी बोले अरे सखी तुझे बहम हो गया था तुझे भ्रम हो गया था श्याम सुंदर के हृदय में केवल तू ही विराजमान है कोई अन्य विराजमान नहीं है देख जिसको तू कोई दूसरी नायिका समझ रही थी वो तो तेरा ही प्रतिबिंब था ऐसे सखी जब समझाएंगे और उनके पीछे पीछे श्री श्याम सुंदर आएंगे तब आप मानती हुई विराजमान होगी तो सखियों की आपकी जो वार्तालाप संवाद उस संवाद को मैं कब श्रवण करूंगी तो हृदय में कहीं क्रोध है हृदय में श्याम सुंदर के प्रति कहीं असूया ईर्षा है परंतु उस असूर्षा को किसी अन्य नायिका के प्रति कहीं ईर्ष्या है है, उसको देख करके उन संचारी भावों का दर्शन करके परम परम आनंदित होकर के आपके साथ में विराजमान होंगी तो ये बिलन की एक अपूर्व अद्भुतता है जय जय जय मिलन की अपूर्व अद्भुतता है कि उसमें तास, श्रम गर्भ आलस्य चपलता शंका यहां पर शंका ये संचारी भाव प्रकट हो रहा है शंका आवेद ब्रीड़ा सुप्ति मति, हर्ष उत्सुकता अभिधता असू विद्र सारी के सारे जो भाव हैं इतने सारे भाव विभाव मिलन में कहीं उत्पन्न होते रहते हैं तो कभी असूया और कभी शंका आवेग इन भावों को धारण करके आपका पधार होगी और उस समय सखी आपको समझाती हुई जब मती प्रदान करती हुई विराजमान होगी तो आपके उस रूप का मैं कब दर्शन करूंगी तो संगत्या महोत्सव महा उत्सव श्याम सुंदर के साथ में मिलन के महा उत्सव में आप मिली हुई हो और मिली हुई होकर के मथुरा काम हृदय प्रेय श्री श्याम सुंदर के में, कोई मधुर आकार वाली किसी सुंदरी को विराजमान देख करके माने प्रत्युम्ब में अपने ही रूप का दर्शन करके स्वच्छाया अपनी छाया को ही देख करके कौस्तुमणो कौस्तुमणि में अपनी छाया को देख करके सम्भूत शोका क्रोधा जिनमें शोक और क्रोध ये दोनों उत्पन्न हो गया है और शोक क्रोध को उत्पन्न करके शंका और अमर्ष अमर्ष में क्रोध इनको धारण करके आप विराजमान हो रही हो और आप में उस समय अनेक अनेक बार जो किलकिचित भाव है कई भाव एक साथ उत्पन्न होना गर्व अभिलाषा रुदन असूया भय क्रोध इन सबों को शंकरी कर्णम हर्षा हर्षी के साथ में एकत्रित करना उसका नाम किलकिचित भाव है वो किलकिंचित भाव आप में उदित हो जाएंगे विशेष रूप से भ्रम मान तो प्रेम वैचित्र और भ्रम मान इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा अंतर है जहां मिलन में प्यारे कहीं दूर हो गए हैं ऐसी अनुभूति हो उसका नाम है प्रेम वैचित्य मिलन में विरह की अनुभूति और ब्रह्मांड में कोई झूठ मूठ का साधन देख करके झूठ मूठ का बहाना देख करके और जहां मान उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है ब्रह्मांड तो वो अपूर्व ब्रह्मांड आप में उत्पन्न हो रहा है श्री श्याम सुंदर पूर्व श्लोक में वर्णन किए गए कि श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर अपने प्रतिबिंब का दर्शन करके दो प्रतिबिंबों का दर्शन करके श्याम सुंदर किशोरी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री प्रिय आप जैसे श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करती हैं यदि रूप कांति प्रदान करो मुझे तो यहां दो युवक विराजमान हैं दो किशोर विराजमान हैं मैं भी श्याम सुंदर अनेक दो रूपों में विराजमान है तो मैं भी प्रिया बन करके एक श्याम सुंदर का पर्रम्हण करती हुई विराजमान हूं ये श्याम की अभिलाषा और यहां पर दूसरी अभिलाषा है कि श्याम की कौस्तु मणि में अपने ही प्रति का दर्शन करके श्री को भ्रम मान उत्पन्न हो जाए और उस समय उत्षिप प्रिय पाणिन एवं विनय श्री श्याम के श्री हस्त को पकड़ करके दूर हटाती हुई सुंदर को दूर धकियाती हुई हाथ को दूर हटाती हुई वे श्री प्रिया विराजमान है और यो, दूर हटो दूर हटो ऐसा कह करके गताया बही जब आप बाहर निकल जाओगी उस समय श्री ललता आदि सखी उनके साथ में जब आप बाहर निकल जाओगी उस समय श्री ललता धैर्य दिलाएंगी बोले अरे सखी ऐसा मत कर मत कर देख श्याम सुंदर तो प्रतिम्ब का कौ, कौ, मणि में तूने अपना ही प्रति देखा और उसे तू दूसरी कोई नायिका समझ रही है वो दूसरी नायिका नहीं है वो तो तू ही है और तुझे श्याम सुंदर कैसे त्याग कर सकते हैं ऐसे सख्छ शास्त्र निवेदन जब सखी आपको समझा रही है और आप सखी से कह रही होंगी कि अरे ब्रंदा तू इसीलिए मुझे यहां पर लाई थी मेरी ये ब्रम्बना करने के लिए तू यहां पर लाई थी देख प्यारे के हृदय में तो कोई दूसरी बैठी है तेरे सखा के हृदय में तो कोई दूसरी नायका बैठी है फिर मुझे तू यहां लेकर के क्यों आई और तो उस समय ब्रंदा श्री सब समझाती हुई कह रही है कि दूसरी नहीं है तेरा ही पृथ्वी श्याम सुंदर में विराजमान है तो कि हम शोश्राम ते राधिके तुम्हारे जो वचन है उनको कब मैं सुनूंगी आगे कह रहे हैं कि महामणिजे कुसुम संचयी रंचित महामरकत प्रभा ग्रहित मोहित श्यामल महारस महीपतेचित्र सिद्धासनम कदान तव तो राधिके कवर भार मालो कहे श्री जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी सुंदर प्रिया जी की शोभा उससे उसका दर्शन करके मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर कितने प्रसन्न होंगे और उन श्याम सुंदर के आगे कब तुम्हारे के। कवर भारम आलोक कवर माने केश तुम्हारे केशों के भार का मैं दर्शन करूंगी केशों की शोभा का दर्शन करूंगी और शोभा का दर्शन करके श्याम सुंदर के सामने जब तुम्हारे केशों की प्रशंसा करूंगी तो श्याम सुंदर कितने आनंदित होंगे उसका मैं दर्शन करना चाहती हूं जैसे श्री श्याम सुंदर कौस्तु मणि धारण कर रहे हैं ऐसी प्रिया जी बक्षस्थल पर धारण करती हैं से मणि तो दोनों की मणि है श्याम सुंदर ने समक मणि श्री प्रिया जी को समर्पित की है और श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर स्वाभावक रूप में ही कौस्तु मणि विराजमान तो दोनों दोनों मणियों को धारण कर रहे हैं और मणियों में अपने अपने प्रतिम को देख करके दोनों में मान भी उत्पन्न हो जाए अब केश की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि महामणि वरस कुसुम संचयी रंजितम किसी महामणि को अर्थात समंतक मणि को जिसको आपने असुर का बध करके प्राप्त किया है शंखचूर उस शंखचूड़ का बध करके वो मणि होरी री में श्री श्याम सुना ने प्राप्त किए और आपको बलदाऊ जी के माध्यम से भेंट करवाई ऐसे महामणि वरसूर्जे महामणि है उस महामणि को वरसूर्जे सुंदर जो माला है उस माला के साथ में कुसुम संचय फूलों की माला के साथ में वो महामणि सुंदर रत्न की जो सुंदर माला उसके बीच में जो महामणि रखी लगी हुई है उसी माला को अपने मस्तक के ऊपर आपने धारण किया हुआ है कभी वक्षस्थल पर धारण करती हैं कभी उस महामणि को अपने श्री मस्तक के ऊपर आप धारण करती हैं कभी वक्षस्थल पर कभी मस्तक पर तो महामणि जिसमें वर माने श्रेष्ठ सूज माने माला है सिर्फ माला जो कुसुम संचयी रं रंचम कुसुम संचय जो है फूलों का समूह उससे उसके साथ में गुथी हुई है अर्थात जो माला की लड़ थी उसके नीचे सुंदर लूंग के रूप में उनकी लटकन के रूप में आपने सुंदर फूलों की जो लटकन है वो शोहा को प्राप्त हो रही है महामरकत प्रभा ग्रथित मोहित श्यामलम सुंदर मरकतमणि उनकी शोभा उनसे युक्त उसमें मोतियों की जो लड़ है मोतियों की लड़ भी निरंतर निरंतर गुथी हुई है तो बीच-बीच में मरकतमणी है और उनमें मोती जो है वो मोती कहीं जुड़े हुए हैं तो ग्रसित मोहित श्यामलम सुंदर श्यामल जो मोती है वो मोती मरकतमणि के माने पन्ना के जो सुंदर मोती हैं उन मोतियों को भी उस माला के साथ में गूथा हुआ है प्रिया जी के श्रृंगार में के साथ में श्री प्रिया बीच बीच में जड़ाव में उनके श्रृंगार में कहीं नीलमणि और मरकत मणि जुड़ी हुई है सुंदर के अंग कांति के लिए तो भले सोने के आभूषण है रत्न के आभूषण है हीरा के आभूषण है परंतु उनमें बीच बीच में कहीं नीलम जरूर जड़ा रहता है पन्ना जरूर जुड़ा रहता है क्योंकि श्याम सुंदर की अंग कांति को ही वे धारण करती है तो महामरकत प्रभा जो महा नीलम की जो शोभा है उसको धारण करने वाली ग्रसित मोहित मोहित श्यामलम मोती के साथ में वो शामल मरकत प्रवाह वो जहां पर गुथी हुई है ऐसी महामणि की माला आपने मस्तक के ऊपर धारण कर रखी है महामी पते विचित्र सिद्धासनम अब वो माथे के ऊपर जो बोलना श्रोमणि है वो श्रोमणि ऐसी लगती है मानो महा रसम ही पते रसमही पति मानी श्रृंगार रस कामदेव ब्रिज में कामदेव ही ब्रिज का जो काम है वो श्रृंगार ही है तो महारस में ही पते जो महारस है उस महारस का भी रसराज महान रसराज अर्थात श्रृंगार रस उसके लिए मानो कामदेव के लिए आपने बड़ा सुंदर शुद्ध आसन रचा है जिसके ऊपर कामदेव आकर के विराजमान हो रहा है अर्थात श्याम सुंदर का चित्त उस रूप चित्रूपमाधुरी पर उस शिरोमणि के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है तो महास महीपति मानो श्रृंगार रसरूपी जो राजा है उसके लिए विचित्र सिद्धासनम वो महामरकमणि और वो जो सुंदर मणि है वो मणि शुद्ध आसन होकर के विराजमान है मणि ही सिद्ध आसन होकर के विराजमान है कदान तव राधिके कबर भार मालो के राध राधिके कब वो अवसर होगा जब मैं आपके केशों के उस भार का दर्शन करूंगी और केशों का भार परम परम सुंदर होकर के केश कलाप आपका सुंदर होकर के विराजमान जिस केश कलाप के बीच में वो सुंदर महामणि अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है और जिसके सुंदर बंदनी उस बंदनी के साथ में पुष्प वे पोवे हुए हैं खचे हुए हैं और उनसे सुंदर आपका ललाट शोभा को प्राप्त हो रहा है मानो ये मणि नहीं है मस्तक के ऊपर बोलना नहीं है बल्कि यह कामदेव के विराजमान होने का सिद्ध आसन है श्याम सुंदर कामदेव हैं और उनके नये यहां पर फिर विराजमान भिरा, होंगे कामदेव का ही सिद्ध आसन है का ही सिद्ध आसन विराजमान। ऐसे आपके केश को तो मैं दर्शन करूंगी मध्य मध्य कुसुम खचितम रत्न दामना निबधम मल्ली ही घन पर भूषितम लंब मानई पश्चात राजन मनवर कृतोदार माणिक के गुच्छम धमिल हर कर धृतम कर हे पश्च्या राधे श्री श्याम सुंदर नायक होकर के आपके केशों को सजा रहे हैं उसका मैं दर्शन करूं मिलन के पश्चात श्री स्वामी जी के केश बिखर गए हैं जो पीक वह कहीं शाम सुंदर के अधरों की पीक कहीं आपके नैनों में श्री श्याम सुंदर का चंदन व कहीं आपके वक्षस्थल के ऊपर श्री श्याम सुंदर की कस्तूरी सुंदर कुमकुम की छाप कहीं आपके कपोलों के ऊपर अपूर् से सुशोभित है और उसका दर्शन करके ऐसा लगता है श्रृंगार रूपी रसी सखी श्रृंगार रूपी जो अंग संघनी रसी सखी है वह जहां पहुंच गई वहीं भूछित होकर के पड़ गई श्री प्रिया उस समय श्याम सुंदर से कह रही हैं कि श्याम सुंदर ये सखी वहां बूर्छित हो गई है इसको चेत प्रदान करके आप कहीं स्वस्थ करके अपने स्थान पर इसको स्थापित करो क्योंकि अभी सखीगण आती होंगी और सखीगण आकर के कहीं मेरी हंसी नहीं हो रहा इसलिए इन सखियों को कहीं अपने स्थान पर यथास्थान पर यह तो मूर्छित होकर के उसी अंग कुंज के ऊपर कुंज में मूर्छित पड़ी हुई है वहां से हटा करके इसको अपनी कुंज में यथावस्थित स्थापित करो श्री नुकुंज मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहां पर वृंदावन कोई उद्दीपन मात्र नहीं है यहां वृंदावन एक पात्र होकर के विराजमान है वृंदावन केवल उद्दीपन नहीं है वृंदावन रस का एक पात्र होकर के विराजमान है एक सखी के रूप में शिव वृंदावन विराजमान है ये वृंदावन की विशेषता तो प्रकृति का वर्णन सर्वत्र होता है परंतु तो वहां पर प्रकृति सेवा करने वाली किसी सजीव प्राणी के रूप में प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं है वहां पर केवल जल के रूप में और वो कहीं भावों को उद्दीप्त करने वाली है पर तो यहां सेविका होकर के शिव वृंदा सक विराजमान है वृंदावन विराजमान है तो प्रकृति के वर्णन में दोनों जगह ये मूलभूत आधारभूत अंतर होकर के विराजमान के यहां पर वह परिकर है अन्य परिकर नहीं तो महामी पते ये वृंदावन अपूर्ण से सुशोभित होकर के विराजमान और कब पुष्पों के द्वारा मैं आपके कबरभार मालो कहे आपको सजाते हुए मैं कब विराजमान होऊंगा आगे कह रहे हैं मद्धे मद्धे रत्न दामना मल्ली हूँ मलनी माल्यमलई भूषितम लंब मानई पश्चात राजमृतोदार माणिक्य गुच्छम धमबिल हर कर धृतम कर हे पश्च्या राधे मंजिली अभिलाषा कर रही है कि हे श्री किशोरी जो कब वो अवसर होगा जब श्री श्याम सुंदर स्वयं आपकी सेवा करते हुए विराजमान होंगे और आपकी बहनी को गूथ करके धमिल से आपकी बहनी को सजाएंगे तो मैं आपका दर्शन करते हुए कब विराजमान होंगे मध्य मध्य कुसुम खचित श्यामचंद्र ने अपने हाथ से बैनी गुथी है बीच में फूल भी लगाए हैं और फूल पुष्प बैनी गूथ करके ऊपर से परम सुंदर जो जूड़ा है वो जूड़ा भी कहीं धारण किया फिर अपने हाथ से गु उठी हुई रत्न जटित जो रत्न उन रत्नों के साथ में फूलों की परम सुंदर माला उसको बैनी के ऊपर लपेटा है तो मध्य मध्य कुसुम खचितम बीच बीच में कुसुम जो हैं वो जहां पर सुंदर खोंसे गए हैं तो मध्य मध्य कुसुम खचितम बेणी तीन प्रकार की सब लोग जानते हैं एक है पुष्प बेणी दूसरी है वेणी और तीसरी है धमबिल जहां खुले हुए फूलों को बेणी के साथ में गूंथा जाए उसका नाम है पुष्प वेणी जहां मोटा गजरा उसको अमूरा के ऊपर बांधा जाए जूड़ा के ऊपर बांधा जाए वो है वेणी और जहां लंबी फूल की माला उस माला को कहीं के ऊपर चोटी के ऊपर लपेटा जाए उसका नाम है धम्मिल तो यहां पर धम्मिल और वेणी धम्मिल और पुष्प वेणी इन दोनों का वर्णन कर रहे हैं कि मध्य मध्य कुसुम खज़तम आपने अपनी अपूर्व चतुर्ता और सौंदर्य बोध उसको प्रकट करते हुए बीच बीच में सुंदर फूल उनको गूथा है श्री स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध पद है केलमाल का के बैनी गुथ कहा कोई जाने मेरी सी ते तेरी सौ अरिप्रिया तेरी सौंध खाकर के कहता हूं कि जैसा बैनी गूथना मैं जानता हूं जगत में कोई नहीं जानता तो आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी बेणी गूंथूंगा विष्पुष्प फूल स्वेत, राते, स्वेत राते। कही, श्वेत राते श्वेत शाम रातें इनमें कहीं श्वेत कहीं लाल कहीं काले जो फूल हैं उनको बीच बीच में गूंथ करके मैं बड़ी सुंदर पुष्प बेणी आपकी बनाऊंगा फूल की जो चोटी है उसकी रचना करूंगा तो मध्य मध्य कुसुम खज़तम रत्न दामना बीच बीच में फूल फूल गए फुर फुर गूत, गूत करके उनमें रत्न की जो माला है वो रत्न की माला भी रत्न के फूल उनको भी बीच में उन फूलों के साथ में गूथा गया सुंदर जो बहनी उस बहनी के छोर पर जो चुटीला उसके छोर के ऊपर छोर जो है वह सुंदर रत्नों से युक्त रेशम के जो सुंदर डोरा और सुंदर रेशम के डोरा उसके साथ में जो रत्न हैं उन रत्नों से युक्त जो चुटीला उनसे उसके शेष को बेणी की जो लंबी बेणी है उसके शेष को बांधते हुए मैं विराजमान हूंगा मध्य मध्य कुसुम खचतम रत्न दामना निवधम रत्नमई जो डोरी चुटीला उससे केश जो है उनको पीछे से बांध करके मल्ली मालई घन परमलई भूषितम लंब मानई फिर लंबी मल्ली की जो माला है उस मल्ली की माला को लेकर के जो घन परमलई सुंदर सुगंध से युक्त होकर के विराजमान है भूषितम लंब मानई ऐसी लंबी जो माला उस लंबी माला को उस बेड़ी के ऊपर मैं लपेटूंगा और लपेट करके सुंदर धममिल उनकी रचना करूंगा धममिल का वर्णन है पश्चात राजन मण वर्ण कृतोदार माणिक्य गुच्छम जिस धमिल में पश्चात राजन जहां धम्मिल पूरा हो रही है वो माला पूरी हो रही है उस माले के माला के छोर के ऊपर राजन मणिवर कृष सुंदर मणि वो मणि जिसके जिस चुटी ला पीछे के झब्बाओ में सुंदर मणियां जड़ी हुई है सुंदर क्षुद्र का और सुंदर मणि वे जहा जड़ी हुई है ऐसे पश्चात राजन मणिवर कृत सुंदर मणि उनके द्वार उदार माणिक के गुच्छम सुंदर माणिकी के गुच्छ जिसके छोर पर नीचे लटकते हुए विराजमान हो रहे हैं धम्मिलमते ऐसी सुंदर धममिल को हर एक कर धृतम जिसको श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ से गुथा है चोटी को और माला को उसके ऊपर लपेटा है ऐसे कर हिपश्या राधे हे श्री राधे के कब मैं उस माला का दर्शन करते हुए और आपकी बेनी की शोभा उसका दर्शन करते हुए विराजमान होंगे तो केश की शोभा उसमें दासी की दृष्टि अटक गई है और केशों को सजा करके उस केश के ऊपर श्याम सुंदर कैसे केश के पास में बधेंगे ये कल्पना करते हुए श्री श्याम सुंदर की श्री प्रिया जी की केश जो हैं उन केश को शाम सुंदर को सजाते हुए और स्वयं ही बदते हुए उन केश पास में देखेंगे देखने की अभिलाषा प्रस्तुत कर रही हैं दोबारा सुन लें लेचित बीच बीच में बेड़ी को घुसते हुए फूल उसमें लगा दिए गए हैं रत्न दामना निबधम और रत्न की जो डोरी उस चटूले जो है उसके द्वारा रत्न की जो डोरी है उस के द्वारा भी कहीं उसके छोर को कहीं पक्का किया गया है खुल नहीं जाए मलनी माल्य घन पर भूषितम लंब मानई और सुंदर मल्ली की माला लेकर के जिसमें घन सुगंध आ रही है घनी सुगंध आ रही है ऐसी लंबी बेणी की माला लेकर के पश्चात राजन मणवर कृतोदार माणिक के गुच्छ पीछे जिसमें सुंदर घंटी लटक रही हैं रत्न की और बीच में रत्न भी गथे गुथे हुए हैं। पश्चात राजन मणवर और जो चोटी है उसके सिरे के ऊपर बड़ा सुंदर एक चोटी का जो शीश फूल है उसको पीछे जूड़ा में बीच में जहां खोसा गया है सो so, पश्चात राजन मणिवर बेणी के छोर पर शह पर राजन राजवर सुंदर जो जूड़ा का फूल है वो जूड़ा का फूल शोभा को प्राप्त हो रहा है और माणिक गुच्छम नीचे जो चुटीला के छोर हैं, उनमें माणिक के गुच्छ विराजमान हैं, ऐसे श्री मैं आपके धर्तम कर राधे के कव में आपके हर कर राधे मैं आपके उस धमिल का दर्शन करूंगा जिस धमिल को श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ से आपको धारण कराया है उसका दर्शन करूंगा उसका दर्शन करती हुई ये दासी कब विराजमान होगी आप कृपा करके इस दासी को इस सौभाग्य को प्रदान करें श्री प्रिया लाल जिस समय श्रृंगार कर रहे हूँ लाल जी प्रिया जी का श्रृंगार कर रही हूं उस समय मैं श्री लाल जी के ऊपर पंखा करती हुई विराजमान हूं क्योंकि श्री श्याम सुंदर जब भी प्रिया के केशों को छुएंगे उनमें भावोद्रेक होगा भावोद्रेक होगा तो श्याम सुंदर के पसीना आ जाएगा और पसीने से केश कहीं भीग नहीं जाए इसलिए पंखा करती हुई मैं विराजमान होंगी तो वो यदि वो हवा भी कभी मुझे लगे तो मैं धन्याते धन्य पवनेतार्थ मानी मैं अपने आप को कृतार्थ करके मानूंगी वो पहला जो प्रारंभ का जो श्लोक है यश्या कदाप वस्मांचल खेलनुत धन्याते धन्य आते पवने कृतार्थ मानी उसी लीला का स्मरण करते हुए यहां विराजमान अब ये बपु सेवा के बड़े सुंदर श्लोक हैं, श्रृंगार सेवा के बड़े सुंदर श्लोक है विचित्रा भंगी वितर्त भी अहो चेतस्परम यच्छन, ललित यलित मणि ललता, रसावेशा वित्ता स्मर मधुर खिल महो अद्भुत सीमंते नव कनक पट्टो विजय राधिका आपके सीमंत के ऊपर सुंदर नया जो कनक पट्ट है वो नया कनकपट्ट पट्ट से सुशोभित हो रहा है अर्थात मस्तक के ऊपर सुंदर कनकपट्ट सोने का एक आभूषण बंदनी के रूप में और बंदनी के नीचे भी एक आभूषण धारण किया जाता है पूरा ललाट के ऊपर तो बंदनी ऊपर हो गया शीशफूल शीशफूल के बाद में फिर हो गई बंदनी जो पीछे बढ़ेगी और लाट के ऊपर कनक पट्ट जो है वो कनक पट्ट उसको धारण कराया जाएगा तो कनक पट्ट जो है उनको मैं धारण कराती हुई कब विराजमान होंगी विचित्रभि भंगी बित्र भी श्री बंदनी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि बंदनी वो विचित्र भंगी बीतस भी सुंदर जिसमें अपूर्व डिजाइन बनी हुई है विचित्र भंगी बनी हुई है विचित्र जो शोभा विचित्र घाट उनकी शोभा को धारण करने वाली है विचित्रा भी भंगी सीमा विचित्र जिसमें डिजाइन विचित्र जिसमें चित्राम बने हुए हैं अलंकृति जिसमें बनी हुई है ऐसी अलंकृति की विति माने समूह से युक्त होकर के वो बंदनी विराजमान है शुरभूषण विराजमान है अहो चेतस्परम चमत्कार जो श्री श्याम सुंदर के चित्र में अपूर्व चमत्कार को उत्पन्न कर रही है और ललित मणि ललता और उस बंदनी में बीच बीच में जहां सुंदर झालर हैं उस झालर के बीच में सुंदर मोतियों की गुच्छ वो फदे हुए हैं मोतियों के गुच्छ उस बंदनी में फस फदे हुए हैं जो प्रश्वेद की शोभा को प्रकट करते हैं परंतु जब यथार्थ के प्रश्वेद आते हैं तो वो आभा रूपी जो प्रश्वेद है जो आभा रूपी मोती की जुग्गी उसमें बीच में लगी हुई हैं उनकी शोभा को भी पार करने वाले वो प्रश्वेद की बिंदु शोभा को प्राप्त हो रही हैं, तो यचन ललित मणि मुक्ता ललित मणि और मुक्ता जिनमें विराजमान है ऐसी वो बंदनी सुशोभित हो रही है नव कनक पट्टा, वो नया कनक पट्ट सोने की बंदनी जिसमें मोतियों की झालर है झालर के बीच में मोतियों के रत्न की और मोतियों की झालर है उसके बीच में रत्न के सुंदर मोती के साथ में रत्न उनके जब्बा बीच बीच में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वो झब्बा कहीं प्रश्वेद की जो शोभा है उसको भी प्रस्तुत कर रहे हैं प्रश्वेद के आभास को प्रस्तुत कर रहे हैं परंतु जो वास्तविक भावजन्य प्रश्वेद जब उदय होते हैं तो उन भाव भावजन्य प्रश्वेदों के आगे जो मोतियों की प्रश्वेद की आभा थी वो आभा भी फीकी हो जाए तो आभा स्वरूप प्रश्वेद की अपेक्षा वास्तविक जो प्रश्वेद हैं वे अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं चमत्कार ललित मणि मुक्ता आदि ललित ललित मणि मुक्ता उनसे बनी हुई वो कनक नवपट्ट वह शोभा को प्राप्त हो रहा है से सीमंते ऐसा अद्भुत आपके सीमंत के ऊपर नव कनक पट्टा पट्टिजय नया सोने का जो पट्ट है अर्थात बंदनी वह अपूर्व से विराजमान है और उसके ऊपर जो कनक पट्ट है वो ललाट के ऊपर भी अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है विजयते इससे बढ़कर के कोई और दूसरी शोभा नहीं सकती है जो अपूर्व भाव को भावजन प्रश्वेद से युक्त होकर के विराजमान है तो विचित्राभि दोबारा विचित्राभि भंगी विचित्र अलंकर विचित्र अलंकरण जहां पर बना हुआ है विचित्र भंग युक्त जो अलंकरण है वो जहां बना हुआ है अहो चेतस्परम चमत्कारम य श्याम सुंदर के चित्त में अद्भुत चमत्कार वह उत्पन्न कर रहा है ललित मणि मुक्ता ललिता वो कनक पट्ट बंदनी ललित मणि और मुक्ता इनसे सुंदर होकर के विराजमान है ललित मणि सुंदर मणि और मुक्ता माने मोती उनसे ललित माने सुंदर शोभित हो रहा है उसमें जड़ा बड़ा सुंदर हो रहा है रसावेशात वित श्री द्वित रसावेशात द्वित रस के आवेश से युक्त होकर के द्वित मन दोनों श्री मस्तक के दोनों ओर द्वित दोनों ओर वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है स्मर मधुर वृत्ताखिल जो कामदेव के मधुर जो चरित्र हैं उसके उसको प्रकट करने वाला है स्मर मधुर वृत्ताखिल महा जिसका गोल तेज ललाट के दोनों ओर वह तेज शोभा को प्राप्त हो रहा है ऐसा अद्भुत सीमंत के ऊपर कनक नवपट्ट सोने की जो बंदनी है वह विजय ते वह सुशोभित हो रही है और आगे एक सिद्धांत का बड़ा सुंदर श्लोक यहां निरूपण कर रहे हैं कि अहोद्वैध करतुम कृति अनुरागाम प्रवाह सुस्टिलुचि श्याम उचिता इतम सीमंते नव रुचिर सिंदूर रचिता स्वेखा खान प्रक्षापये इव राधे विजयते शिराधिक है इनका उस दासी का उस मंजरी का श्री प्रिया जी के केश कलाप में और केश कलाप के लिए एक साथ चार पांच श्लोक ये केश कलाप के विषय में वर्णन कर रही है कर रही है श्री प्रिया जी के केशों का दर्शन करके कह रही हैं कि के ये केश नहीं है ये श्याम रस है श्याम माने श्रृंगार ये केश नहीं है ये मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस है परंतु रस का आस्वादन होगा कब रस का आस्वादन होगा जब कोई आश्रय हो कोई विषय हो केवल विषय विषय रहे केवल आश्रय आश्रय रहे तो रस का आस्वादन नहीं होगा रस के आस्वादन करने के लिए आश्रय और विषय इन दो विभाव सामग्री की जरूरत होती है तो श्याम केश कलाप्रिया जी के चमचम चमचमाते हुए जो श्याम केश हैं, वे केश कलाप मानों श्रृंगार रस हैं परंतु तो श्रृंगार रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जैसे द्वैत की आवश्यकता है जैसे आश्रय और विषय इनकी आवश्यकता है शाम सुंदर के लिए प्रिया जी विषय प्रिया जी के लिए श्याम सुंदर विषय दोनों दोनों के आश्रय दोनों दोनों के विषय होकर के विराजमान है तो दोनों की प्रीति को बढ़ाने के लिए जैसे जो भाव है उसमें आश्रय विषय दोनों की आवश्यकता होती है ऐसे ही जो श्रृंगार रस है उसमें आश्रय विषय दोनों की आवश्यकता है इसलिए सखियों ने जो एक केश कलाप था तत्वता प्रियालाल दोनों एक हैं परंतु उनको आश्रय विषय परस्पर बनाने के लिए उन केशों को दो भाग में बांटा तो मस्तक के जो केश हैं उनको पहले दो भागों में बांटा गया और इन दोनों में परस्पर प्रीति को उत्पन्न करने के लिए बीच में सिंदूर की जो मांग सिंदूर की रेखा वो मांग में भर दी गई तो उस प्रेम के ही सिंदूर की जो रेखा है माने अनुराग उस अनुराग के ही दो पक्ष हो गए दोनों दोनों के लिए एक के लिए दूसरा दूसरे के लिए पहला दोनों आश्रय और विषय होकर के विराजमान हुए तो पहले तो केशों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में फिर बीच में कंतिक काल लेकर के कंगी लेकर के बीच में कहीं स्थान बनाया और फिर कंगी से केश जो है उनको दो भागों में बांट दिया मानो आश्रय और विषय बना दिए तत्वतः प्रियालाल दो अलग अलग नहीं है तत्वतः प्रियालाल दोनों एक हैं कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम दोनों एक है एकम ज्योति अभुद्वे राधा माधव संगीत ज्योति एक ही थी परंतु श्रृंगारस एक ही था परंतु श्रृंगारस के आश्वालन के लिए जैसे कंघी लेकर के केश को एक से जो एक मिले हुए केश हैं एक स्वरूप केश हैं उनको दो भागों में जैसे सखी बांध देती है बाट देती है और उन दो भाग भागों को अलग अलग करके फिर बाद में वह उन दोनों को गूथती है गूथने में तीसरी जो लड़ है उस तीसरी लड़ को भी सखी के रूप में भी स्थापित करती है प्रियालाल और एक सखी ये एक ही रस के तीन तत्व हो करके विराजमान है बड़ा सुंदर सिद्धांत कि एक ही जो रस तत्व है वह प्रियालाल और भोक्ता प्रियालाल और दर्शक होकर के तीन भागों में बांटा पहले प्रियालाल दो भागों में बांटा और फिर उनका आस्वादन करने वाली भी कोई सखी चाहिए उनके विलास का इसलिए तीसरी जो लट है वो तीसरी लट बना ली गई तो अहो अहोदी कर तुम कृति भी ये सखीगण बड़ी कृति हैं कृति माने बड़ी भाग्यशाली हैं बड़ी चतुर <coughs> जो चतुर्वी हो और भाग्यशाली भी हो उसको कहेंगे कृति तो परम भाग्यशाली नहीं श्री सखियों ने अहो द्वैधी कर तुम रस के आस्वाद को प्राप्त करने के लिए केशों का एक जो समूह था उसको ही आश्रय और विषय इन दो के रूप में द्वैधी कर तुम दो रूपों में परिणत कर दिया अनुरागामस और बीच में अनुराग रस का प्रवाह स्थापित करने के लिए अनुराग की धारा माने सिंदूर की जो रेखा है वो अपूर्व से बीच में स्थापित कर दी वो एक अनुराग वही कभी आश्रय जाती अनुराग बन जाता है कभी विषय जाती अनुराग बन जाता है तो अनुराग नहीं जो सामान्य प्रेम था उसको आश्रय और विषय इन दो रूपों में परिणत कर दिया so, अनुरांगाम अनुराग रस के प्रवाह के द्वारा माने बीच में मान के द्वारा केशों को दो भागों में बांट दिया सुसिग्न ही इन दोनों के हृदय में स्निग्धता विराजमान है और स्निग्धता का तात्पर्य है एक दूसरे का दर्शन करके चित्त का जो द्रुवीभूत हो जाना उसका नाम है स्नेह चित्त का ध्रुबीभूत होकर के दूसरे को सुख देने की कामना मैं कैसे इसको सुख दूं वो विचार करे कैसे मैं उसको सुख दूं तो प्रिया और लाल दोनों एक दूसरे को सुख देने के लिए विराजमान हैं सुध दोनों ही सुध होकर विराजमान हैं कुटिल रुचिर श्याम उचिता यहां पर स्निग्ध होकर के कुटिल रुचिर होकर के ये श्याम विराजमान हैं अर्थात प्रिया श्याम सुंदर से मान मनोवल कर रही हैं मान कर रही हैं श्याम सुंदर मनोबल कर रहे हैं ऐसे ही कभी श्याम सुंदर मान करते हैं प्रिया श्याम सुंदर की मनोहार करती हुई मनोवल करती हुई विराजमान हो रही हैं तो कुटिल इनमें विराजमान है ये केश जो है वो कुटकेश साइज में कुटिल होकर के विराजमान और श्री श्याम सुंदर भी प्रिया के मान को कभी सुनने के लिए प्रिया से वचन सुनने के लिए प्रिया जरा थोड़ा सा ढंग से लताड़े तो बड़ा सुख मिलता है प्रिया जब इनको डांटती है तो बड़ा आनंद मिलता है जैसे स्तुति में जो आनंद मिले वो प्रिया की फटकार में इनको आनंद होता है ये है ही ऐसे कि सदा उनकी प्रिया की जो लतार है उस लतार को सुनना चाहते हैं प्रिया के मान के वचनों को निंदा के वचन को सुनकर के बड़े मनी मन में प्रफुल्लित होते तो कुटिल और रुचिरई, कुटिल रुचिर इनकी कुटिलता में भी मान में भी तेरे वचन में भी प्रगलभता में भी कहीं रुचिरता बेराईमान है प्रिया जिसमें टेढ़े टेरिटरी वचन कहती है उसमें सुट सुट सुनते हैं मन ही मन में हंसते हैं प्रिया के दाठ को सुनकर के उल्टा आनंद की प्राप्ति होती है तो कुटिल रुचि कुटिल भी है उस कुटिलता के साथ में रुचिरता भी है यह एक विशेषता है तो केश भी कुटिल हैं घुंघराले भी हैं और साथ के साथ में रुचिर होकर के भी वो केश विराजमान है तो श्याम सुंदर में भी बकर कभी बंकिम बंकि आए और टे बचन कह रही हैं घर लौट जाओ लोग कभी श्री प्रिया भी श्याम सुंदर उनके बक्षस्थल पर अपने ही प्रतिबिंब को देख करके श्याम सुंदर के श्री हस्त को हटाती हुई बिनय दूर हटो दूर हटो ऐसा कहती हुई कहीं मांग प्रकट करती हैं सो कुटिल रुचिता श्याम रुचिता ये कुटिल और रुचिर ये दोनों केश विराजमान हैं केश उचिता ये केश जो हैं श्याम केश वो उचित माने संपूर्ण रस से युक्त होकर के ये केश विराजमान हैं इतनी हम सीवंत नव रुचिर सिंदूर रचिता तो एक ही तत्व को रस के लिए दो बनाने के लिए श्री सखियों ने बीच में सीमंत जो मांग है उसमें सिंदूर भर दिया है और सिंदूर भर करके उस प्रेम से दोनों में मान एक में मान होगा तो दूसरा मनाएगा दूसरे में मान होगा तो पहला मनाएगा इस प्रकार रुचि सिंदूर रुचिता सिंदूर जो है उनकी स्थापना की और सिंदूर उचिता सुरेखा सिंदूर की रेखा शोभा को प्राप्त हो रही है न प्रक्षापय तुम इव राधे विजयते ये सिंदूर की रेखा मानो हमको इस सिद्धांत का अनुभव कराती है कि सिद्धांत तो ये दोनों एक हैं और इनके मान मनो मान है ये मा कि तेरे मनाने से मान मनेगा तत्वता इनका प्रेम ही इनके मान का समाधान है जैसे सखी जब प्रिया के पास में जाती है तो नहीं कहती है ना जाओ उनकी ओर से तू मुझे मनाने के लिए आई है उनके पास में जाओ श्याम सुंदर के पास में जाती हैं मनाने के लिए श्याम सुंदर कभी मान धारण कर रहे हैं तो कह रहे हैं जाओ वे ऐस में बैठी हैं जिनकी तू सखी बनकर के आई है उनको मना उनको शिक्षा दे मुझे शिक्षा मत दे और सखी कह रही है कि कौन तुम दोनों के बीच में पड़े आज तुम्हारे बीच में मेरी दशा तो चौगांग की गेंद की तरह से हो गई कभी इधर से आती हूं तो उधर उधर से जाती हूं तो इधर भेज दिया जाती हूं तो आज तुम दोनों को मनाने में मेरे तो जंघाएं थंबा हो गई घूमते घूमते तुमको मनाने में अरे सखी मेरे मनाने से नहीं मनेंगे देखना इनकी प्रीति ही इनको मनाएगी मैं जो प्रयास कर रही हूं वो इनकी प्रीति को को इनके मिलन को कराने वाला नहीं है इनके हृदय का जो अपना प्रेम है वही दौत्य करेगा मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं अभिमान धारण नहीं करूंगी कि मैंने इनको कभी मनाया है इनकी अपनी प्रीति ही इन दोनों को मिलाएगी तो ना प्रक्षापय तुम हमको यह बताने के लिए कि आश्रय विषय करके पास पर भले एक दूसरे से मान कर रहे हैं परंतु दोनों तत्वता एक हैं ये आज अभी लड़े हैं और अभी ये लड़ते लड़ते दोनों एक हो जाएंगे और मैं मेरा जो प्रयास है वो तो व्यर्थ है पता नहीं कब कैसे ये दोनों एक होकर के विराजमान होंगे तो बड़ा सुंदर सिद्धांत के सैद्धांतिक दृष्टि से भी ये एक और रस की दृष्टि से भी ये दोनों एक ऊपर से मांग कर रहे हैं पंथ रस को मिला देने वाला ये तो रस की दृष्टि से इनकी एकता है और सिद्धांत में तो सारे केश जो हैं वो एक ही हैं बीच में जो सिंदूर की रेखा खींची गई है मांग जो भरी गई है सिंदूर की वह इनको ये अनुभूति कराने के लिए है कि एक आश्रय है एक विषय है परंतु इनको मिलाने वाली जो वस्तु है वो मिलाने वाली वस्तु इनका अपना प्रेमी ही है बहुत सुंदर सिद्धांत उसे ही दोबारा के अहोध कर तुम भी अनुराग मृत रस प्रवाही सुस्त कुटिल रुचिरा श्याम उचित इनका जो श्याम माने श्रृंगार रस है वह उचित ही है श्रृंगारस का रंग माना गया है शाम तो शाम जो श्रृंगार रस है वो इन दोनों में एक है परंतु उस श्रृंगार रस का ही आस्वादन प्राप्त करने के लिए प्रेम का, का ही आस्वादन प्राप्त करने के लिए सखियों ने इन केशों को जो एक थे एक समूह था उसको ही दो भागों में बांट दिया पहले जिसे आश्रय विषय बन करके ये एक दूसरे को सुख प्रदान करते हुए विराजमान हो अथो कर भाग्यशाली तो कृति भी मैने इन सखियों ने इन कृतियों ने उस प्रेम को ही दो भागों में बांट दिया कैश रूपी समूह को दो भागों में बांट दिया है ये केश कैसे हैं अनुराग अनुरांग्रत रसक प्रवाह अनुराग रूपी अमृत रस के प्रवाह से इनको ये परम शुद्ध केश हैं जिनको धोकर के स्नान करके जिनको केश जो है उनका मार्जन करके शुद्ध करके केशों को धो करके जो अनुराग रूपी अमृत रस से जिनको धो दिया गया है नित्य नूतनता का अनुभव करने वाला जो रस है उससे इनको धो दिया गया है और सुसिग्ध ये केश तो पहले केशों को धोया गया धो करके सुस्ग उनको अनुराग अमृत रस से धो करके फिर उनको सुस्निग्ध सुंदर तेल लगा करके स्निग्ध किया गया और तेल लगाने के बाद में फिर उन केशों को दो भागों में बांट दिया गया आश्रय और विषय उस प्रेम रस को ही दो भागों में बांट दिया इनमें अनुराग का तात्पर्य है दोनों नित्य नूतनता की अनुभूति करेंगे योगी अनुराग और स्नेह का तात्पर्य है कि एक दूसरे को देख करके दूसरे के सुख की कामना जहां पर विराजमान है उसका नाम है स्नेह स्नेह चित्त का ध्रुवीभूत हो जाना कहीं इनको श्रम न हो यह चित्र का ध्रुवीभूत हो जाना यही है इसने उनको कैसे सुख प्रदान किया जाए तो नित्य नूतनता की अनुभूति और एक दूसरे को सुख देने की भावना इनसे युक्त इन केशों को दो भागों में बांट दिया गया और दोनों ही अनुराग से युक्त है और दोनों ही सुस्निग्ध होकर के सुंदर तेल जो है उससे चिकने होकर के ये दोनों ही केश विराजमान है कुट कुटिल रुचिर श्याम उचित ये केश कुटिल और रुचिर दोनों हैं, कुटिल होते हुए भी रुचिर हैं, अर्थात बामता इनमें विराजमान है फिर भी परम बामता ही परम परम सुख होकर के विराजमान दिन भर दिन रात ये झगड़ा करते रहते परम तो इनके झगड़े में ही रास है तो जो श्री निकुंज मंदिर का जो रस है वो निकुंज मंदिर का रस प्राय झगड़े से युक्त होकर के विराजमान हम बड़े हम बड़े इस हम हम काम ही विराजमान है परंतु वो भी परम रुचिर होकर के विराजमान है सो कुटिल रुचिर केश की केश की विशेषता केश भी कुटिल होते हैं और सुंदर होते ऐसे उचिता है। ये केश परम इनकी कुटिलता और रुचिरता परम उचित होकर के ही विराजमान है ऐसे केशों को आ, कृती ने दो भागों में बांटा और रुचिर सिंदूर रचिता और बीच में सिंदूर जो है उनकी रेखा सखियों ने विराजमान की जिससे इनको ये सदा अनुभूति रहे कि एक आश्रय है एक विषय है मैं आश्रय हूं यह विषय है ऐसे श्री प्रिया जी विचार करती हैं, मैं आश्रय हूं श्याम सुंदर विषय है ऐसे परस्पर एक दूसरे के लिए आश्रय विषय बनाने के लिए बीच में सिंदूर की रेखा स्थापित कर दी गई है और ये सिंदूर की रेखा यह स्थापित करती है या हमको प्रक्षापय तुम सोए खाना प्रक्षापय तुम एवं राधे विजय ये मानो ये दिखा रही है कि ये आश्रय विषय होने के कारण ये एक दूसरे से कहीं रूठ रहे हैं तत्वतः तो दोनों एक हैं और हमारा जितना भी प्रयास है वह प्रयास इन दोनों को मिलाने में कारण नहीं है तत्वतः तो स्वरूपतः ये एक ही हैं और अंत में इनकी स्वाभाविक प्रीति इन दोनों को आपस में मिलाएगी ऐसा विराज करके जब हम इन दोनों को मिलाते मिलाते थक जाती हैं और जब कहती हैं तेरी अपनी प्रीति ही शाम सुंदर से मिलाएगी हम तो केवल साधन मात्र होकर के विराजमान हैं हम मिलाने वाली नहीं हैं ये कौन उदौ इन बीच महामारी जी में वर्णन किया कि अब इन दोनों के झगड़े में कौन बीच में पड़े ये उनके और वे उनके कौन थो पड़े इन बीच इनके बीच में कौन पड़े इसलिए इनका प्रीति ही इनको मिलाने वाली है और मैं तो इन दोनों को मिलाने में चौगांग की गेंद हो गई हैरान हो गई इनकी प्रीति ही इनको मिलाएगी अतः दोनों को समझाते समझाते हैरान हो गए ये अपने आप ही कहीं मिलेंगे पंत कह रही है ऐसा पंत छोड़ती नहीं है युगल को मिला के ही मानती है कभी तटस्थ होकर के बैठी बैठती नहीं है कहती है कि अब मैं तुमसे बात करने नहीं आऊंगी तुमको समझाने नहीं आऊंगी फिर मुझसे मत कहना और उस समय तुरंत ही जल्दी से रिझ अपने मांग को छोड़ दे तो ऐसे ये स्थापित करने के लिए दो पक्ष दिख रहे हैं परंतु तो ये दो पक्ष नहीं है दोनों एक होकर के विराजमान ऐसे उस केश राशि की उस प्रेम की जय हो जय हो बोल श्री लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा हरि कल गीता जयंती है और कई जगह निमंत्रण है एक दो जगह इसलिए कल सेवा विश्राम रहेगी परसों से फिर मिलेंगे तो कल विश्राम रहेगा क्योंकि जाना है वहां पर श्रीधर महाराज उनके यहाँ पर भी जाना है तो कल गीता जयंती है इस वजह से दो तीन जगह कहीं जाना है दो जगह तो इसलिए कल का विश्राम है वृंदावन बिहारी लाल की जय गौर हरी